तो नहीं बात तो सही है ना जब अगले क्षण रहे तब वो करेगा अपना भी अब ये ऐसा ये बौद्धों का एक विचार कि वो जो क्षणिक है ना तो जो चित्त विषय का प्रकाश करके जब नष्ट हो जाता है ना जो चित्त क्षणिक होने के ये क्षण का नष्ट हो जाएगा जो भी क्षण तो विषय का प्रकाश करके जो चित्र नष्ट हो जाता है वो स्वयं प्रकाश कर सकता है तो ऐसा हैं एक चित्र के बाद में दूसरा है। तो विषय का प्रकाश करके जब एक चित्र नष्ट हो जाता है तो उत्तर क्षण में उत्पन्न होने वाला चित्र वो प्रथम चित्र का प्रकाश कर देता है बताए कि नहीं और उसका भी प्रकाश कौन करता है उससे अभी उत्पन्न होने वाला तो अभी चित्र जो है ना विषय का प्रकाश जो चित्र विषय का प्रकाश करता है वही अपना प्रकाश कर करता है ऐसा कल तो उन्हें बताया था की एक काल में जो अचेखन पदार्थ है जो वृत्ति है वो एक काल में दोनों का प्रकाश नहीं कर सकती है इसका विषय का अब अब लोगों का ये यह दुखी विचार है कि विषय का प्रकाश करके जो सित necessary... हो, तो हो।, हो।, हो जाता है वो अगले क्षण तो रहता नहीं अपना प्रकाश करे तो विषय का प्रकाश करके जो विषय का प्रकाश करके जो चित्र कैसा हो जाता है नष्ट हो जाता है वह पर्ण उत्पन्न होने वाले अन्य चित्र के द्वारा व्याप्त हो जाता है विषय का प्रकाश करके जो चित्र हो जाता है वह बाद में होने वाले के द्वारा प्रकाशित होता है वो हो बाद में होने वाले के द्वारा, तो विषय का वाला चित्र अब नष्ट हो जाएगा तो उसका भी प्रकाश कौन करेगा ये बात है समान गृहते ही स्वरस निरुद्धम मतलब सुरूपता नष्ट होने वाला चित्त यहाँ निरुद्धम कर नष्टम है योग मत में स्थाई कोई बताते नहीं है ना तो नष्ट होने वाला चित्त नष्ट होने वाला चित्रांतरण होने वाला चित्र ठीक बाद में उत्पन्न होने वाले अन्य चित्त के द्वारा ज्ञात होता है लग तो जाएगा सुरूपता नष्ट होने वाला चित्त ये चित्र जो है ना इस चित्र ने क्या किया विषयोगों का कर सकते और ये किसके द्वारा प्रकाशित होगा बाद में उत्पन्न होने वाले हाँ तो नष्ट होने वाला चित्त ठीक बाद में उत्पन्न होने वाले अन्य यदि ऐसा विचार हो यदि ऐसा विचार हो किसका तुंत होगा ये, ये ऐसा विचार हो एक ऐसा विचार भी है इनका तो इसके निराकरण के लिए सूत्र आता है चित्तान्तर दृष्टि बुद्ध बुद्धि मतलब एक चित्त को अन्य चित्त के द्वारा दृश्य मानने पर या एक चित्त को अन्य चित्त का विषय मानने पर दृष्टि का तो क्या विषय एक चित्त को अन्य चित्त का विषय मानने पर तो एक चित्त जब अन्य चित्त का विषय बना तो एक चित्त किसके द्वारा प्रकाशित हुआ अन्य चित्त के द्वारा जिसके द्वारा प्रकाश होता है उसी को विषय कहा जाता है दृश्य मतलब पदार्थ जिसके द्वारा प्रकाशित तो होते हैं उसी के विषय कहे जाते हैं है ना तो एक चित्त अन्य चित्र का दृश्य होने पर या एक चित्त को अन्य चित्त के द्वारा ज्ञात मानने पर एक चित्त को अन्य चित्र के द्वारा अज्ञात मानने पर अनावस्था दोष होगा जैसे एक चित्त किसके द्वारा ज्ञात हुआ दूसरे चित्त के द्वारा और वो चित्त किसके द्वारा ज्ञात होगा और फिर वो हाँ तो फिर तो अब अब बाद वाला ऐसा होगा वो बाद वाले के प्रकाश के लिए क्या मानना पड़ेगा क्या तो दोष होगा अनोस्था हाँ यदि आगे कल्पना न करें तो पहले वाला प्रकाशित नहीं होगा और जो स्वयं प्रकाशित नहीं है तो दूसरे का प्रकाश क्या करेगा ऐसी समस्याएं आती है लगाइए चित्तांतर जैसे करते एक चित्त एक चित्त अन्य चित्त के द्वारा ज्ञात मानने पर या एक चित्त अन्य चित्त का दृश्य मानने पर बुद्धि के को प्रकाशित करने वाली बुद्धि को लेकर अच्छी प्रसंग होता है बुद्धि को प्रकाशित करने वाली बुद्धि मतलब चित्त को प्रकाशित करने वाले चित्त को लेकर अच्छी प्रसन्न होता है बता ही हो बुद्धि को प्रकाशित बुद्धि बुद्धि है ना बुद्धि बुद्धि तो बुद्धि को प्रकाशित करने वाली बुद्धि या चित्त को प्रकाशित करने वाले चित्त को लेकर के अनवस्था दो होता है था था। तो समझ गया? एक चित्त को प्रकाशित करने वाला और उसको फिर और फिर ऐसा आगे ऐसा और यदि बीच में किसी को यदि कहीं रुक जाएंगे तो वो किसी से प्रकाशित हो पाएगा तो जब वो खुद प्रकाशित करेंगे तो सूर वाले को कैसे प्रकाशित कर पाएगा इसमें लगाइए एक चित्त को अन्य चित्त का विषय चित्र पर एक चित्त चित्त का अन्य के द्वारा चित्र चित्त को अन्य चित्त ज्ञात मानने पर बुद्धि के बुद्धि को लेकर या बुद्धि के प्रकाशक बुद्धि को लेकर या चित्त अनवस्था अन्य दोषा या स्मृति संक्र स्मृति श्रमृति शो रुक कर बता देंगे दो लाइन ले चेत वाक्य में है चेत का यदि यदि चित्त चित्तांतर के द्वारा ज्ञात होता है यदि चित्त चित्त अन्य के द्वारा नुरुतार। नुरुतार। क्यों एक काल में क्या है कि चित्त विषय का प्रकाश अपना प्रकाश नहीं कर पायेगा तो चित्त ने क्या किया पहले केवल विषय का प्रकाश किया और विषय को प्रकाशित करवाने वाले चित्त का प्रकाश कौन करेगा अन्य उसका प्रकाश कौन करेगा यदि यदि चित्त चित्त अंतर से द्वारा ज्ञात होता है मतलब एक चित्त अन्य चित्त के द्वारा ज्ञात होता है मतलब आया एक बुद्धि अन्य बुद्धि के द्वारा ज्ञात होती है तो बुद्धि बुद्धि के मतलब बुद्धि को विषय करने वाली बुद्धि किससे ज्ञात होगी मतलब पहले वाले चित्त को विषय करने वाला बाद का चित्त किससे ज्ञात होगा बताया पूर्व चित्त को विषय करने वाले उत्तर चित्त किसके द्वारा ज्ञात होगा वो भी के द्वारा तो एक एक, एक प्रकार अति प्रसंग अर्थात अनवस्था होता है कौन सा दोष होता है के हाँ सूत्रार्थ क्या हुआ एक चित्त को अन्य चित्त के द्वारा ज्ञात मानने पर चित्त चित्त के प्रकाश होता होता होता है, है है है, ना? स्मृति क्या क्या और का संकर होता। इस संकर जिसका अनुभव होता है उसी की स्मृति होती है घट का अनुभव तो घटकी स्मृति पट का अनुभव तो पट पटकी अब कोई स्थाई चित्त ये मानते नहीं गौट एक चित्त एक चित्र विषय का प्रकाश करके नष्ट हो गया विषय का प्रकाश करने वाला जो चित्त था वो विषय का प्रकाश करके नष्ट हो गया अब उस चित्त का प्रकाश उस का प्रकाश से ऐसा मानते हैं तो कहते हैं कि ऐसा दोष होता है सुनो मान लीजिए जैसे अनुभव कैसा होगा घटम अहम अनुवामी या घटम अहम जाना इस प्रकार अनुभव होगा ना अभी स्मृति ऐसी होगी घटम स्मरा घटम अनुवामी इस प्रकार न हुआ तो स्मृति कैसी होगी अनुवामी अनुवामी या जानामी नो हुआ इसमें स्मृति कैसे आएगी पटम अब सुनो अब जब क्या चित्त का सर अन्य चित्त को मानते हैं तो पहले कैसे होगा कि घटम अनुवामी या घटम जाना होगा ना जाना लग एक चित्र ने किसको प्रकाश किया घट तो का तो हो जाएगा क्या घटम अनुभवी या घटमानी एक चित्र ने प्रकाश किया घट का प्रकाश किसने किया एक चित्र ने और इस चित्र का प्रकाश कौन करेगा अन्य चित्र तो दूसरा चित्र जो है किसको प्रकाश करेगा चित्र को और दूसरा चित्र क्या है कि वो वृत्तिरूप है ना मतलब घट के अनुरूप है ना ये कैसा है चित्त है।, तो है? है तो, नहीं तो, करेगा। तो किया। पहले चित्त ने वो चित्र किम रूप है घट ज्ञान अभी घट ज्ञान रूप चित्त का प्रकाश फिर कौन करेगा और चित्त तो ध्यान लेना पहले कैसे रो होगा घटम अनुभव पहले और तो दूसरे चित्त के द्वारा जो प्रथम चित्त का प्रकाश हो हो होगा तब कैसा अनुभव होगा घट ज्ञानमी क्या होगा और तृतीय चित्त चित्त बोलो? प्रथम तो घट हुआ उसको विषय करने वाला चित्त घट ज्ञान रूप हुआ और घट ज्ञान रूप चित्त को विषय करने वाला चित्त कैसा होगा घट ज्ञान का ज्ञान रूप तो फिर कैसा अनुभव होगा घट ज्ञानम ज्ञानम अनुभवी फिर आगे घट ज्ञान ज्ञान ज्ञान ज्ञानम अनुभवी ऐसा चलेगा ना यही होगा ना इस प्रसार अनुभव चलेगी ऐसा अब फिर स्मृति कैसे आएगी घटम स्मरणी घट ज्ञानम स्मरणी घट ज्ञान ज्ञानम स्मरामी घट ज्ञान ज्ञान ज्ञानम स्मरणी तो जैसा वो होगा वैसे क्या होगी स्मृति होगी तो अब ये नहीं पता चलेगा किस अनुभव से कौन स्मृति होती है स्मृति का संकट हो जाएगा आपने किसी वस्तु को देखा किसी व्यक्ति को देखा स्मृति इस होगा इसको हमने अमुक स्थान पर देखा था तो ठीक स्मृति होती है ना तो मालूम हो जाता है वहां तो जो देखा था वही उसी से स्मरण हो रहा है मतलब उस अनुभव से स्मरण हो रहा है स्मृति ऐसा होता है ना और जब ऐसे ऐसे होंगे संकर हो तो संकर उठ जाएगा और किस अनुभव से जन्म कौन स्मृति है पता चलेगा किस अनुभव से जन्म है किस अनुभव से जन्म कौन स्मृति है कुछ भी हो होगा सब में कुछ भी इस प्रकार लोष भी है जो अनुभव करता है वही स्मृत करता है दोष है फिर भी इनका कहना है की पूर्व चित्र अनुभव किया अब तो दूसरे कैसे जो अनुभव करने वाला दूसरी क्षण में नष्ट हो गया तो स्मरण नहीं कर सकता है बुद्धों को तो कहना है कि जो अनुभव करने वाले चित्त है जो चित्त अनुभव करने वाला है उससे संस्कार उत्तर चित्त में पड़ जाते हैं इसलिए वो स्मरण इस कर देता है तो बुद्धों कि इस बात को मान करके ये संपर्क हो जाएगा है ना मतलब तो उसके संस्कार वो पूर्व चित्र क्या है कि अनुभव जन्य संस्कार और जिसमें अनुभव जन्य संस्कार है ना पूर्व चित्र में वो उसका आधार उत्तर चित्र में करते हो जाते हैं मृग मधुवासरा वास है ना मुक्तावली में कि जैसे कि वस्त्रों का पेटी में तमाम वस्त्र रख दो और कस्तूरी रख दो कस्तूरी को ऊपर तक आ जाती है तो नीचे रखा है कस्तूरी आपने तो क्या है कि वो एक पट में आई सुगंध कस्तूरी की ठीक उससे उत्तर में उत्तर में उत्तर में बोले फिर कमसर उत्तर उत्तर ढकते हैं पर उसका कहना है, है तो उसको ले कर रखा है न हालांकि जब सब कुछ क्षण के और भी क्षणि के ऊपर जाएंगे वो बात अलग है पर जो मानता है उत्तर में जाते हैं मिश्रण यावं तो बुद्धि बुद्धि नाम अंधवा जितने जितने बुद्धि को विषय करने वाले बुद्धि के अनुभव है मतलब जितने चित्त को विषय करने वाले चित्त के अनुभव है न पहले घट विषय बनेगा अथ चित्त विषय बनेगा न चित्त को विषय करने वाले चित्त के जितने क्या हैं अनुभव चित्त को विषय करने वाला चित्त वो चित्र क्या बनेगा ज्ञाता चित्त ज्ञाता बनेगा जो आत्मा को मानते नहीं है चित्र को विषय करने वाले चित्त के जितने अनुभव है सावत्या स्मृतियाँ प्राप्त बनती उतनी ही स्मृतियाँ होती हैं जितना है अनुभव जितना आधार होता है उतना आधार स्मृति का होगा उतना बड़ा जितने चित्त को करने वाले चित्त के जितने अनुभव होते हैं उतनी प्राप्त होती हैं स्मृति क्या है एक स्मृति अनुधारणम न्यास है कि क्या सियास है अच्छा ठीक है क्या तत्संक्रा और होने के कारण। अच्छा, और उन स्मृतियों का संकर होने के कारण किसका? का संकर होने के कारण या उन स्मृतियों का मिश्रण होने के कारण तत् क्या तत्क्रांत और उन स्मृतियों का संकर होने के कारण एक स्मृति का निश्चय नहीं होता। एक स्मृति का निश्चय नहीं होगा मतलब यह स्मृति जन्म है ऐसा या इस निश्चय से जन्म है इस प्रकार एक स्मृति का निश्चय नहीं होगा क्या तक संस्कारा और स्मृतियों का मिश्रण होने के कारण एक स्मृति का निश्चय नहीं होगा मतलब यह स्मृति इस अनुभव से जन्म इस प्रकार निश्चय नहीं हो पाएगा यदि कर इस प्रकार ऐसा है ना कि क्यों समीक्षा है जो कि एक स्थाई आत्मा को आत्मसत्व पुरुष को स्वीकार न करके क्या करते है? को हैं इसलिए समस्याएं हैं यही बताना चाहते इस प्रकार बुद्धि प्रति संवेदन पुरुष तो बुद्धि के प्रति संवेदी पुरुष मतलब बुद्धि के वृत्ति के ज्याचा पुरुष है बुद्धि के वृत्ति के ज्ञाता पुरुष मतलब बुद्धि के प्रति संवेदी पुरुष का अपनाप करने वाले से बुद्धी, बुद्धी, का बुद्धि की के अपलाभ करने वाले ने सभी व्यवस्था है। है जो, जो इसमें अनुभव करता है उसे स्मृति होती है जैसा अनुभव होता है स्मृति होती है जितना अनुभव होता उसमें स्मृति होती है इस एवं इस प्रकार बुद्धि के समेदी पुरुष का लाभ करने वाले के द्वारा सब प्रकार की व्यवस्था ही गड़बड़ करती गई लग जाएगा अच्छा अब ध्यान देंगे तो भोक्ता कौन है भोक्ता क्या है प्रकाशक का प्रकाश करना तो ये जो भोक्ता स्वरूप की जहाँ कहीं कल्पना करते हुए जहाँ कहीं मतलब कहते हैं प्रकाशक कौन है ये चित्त इसका प्रकाशक अगला चित्त इसका प्रकाशक अगला चित्त एक जो है ना भोक्ता आत्मा प्रकाशक आत्मा की करके किन्तु जो यत्र क्वेश्चन मतलब जिस किसी चित्त में क्या कहेंगे जिस किसी चित्त में है ना जिस किसी चित्त में भोक्ता स्वरूप की कल्पना करते हुए जिस किसी चित्त में न्याय न संय सम्मत मार्ग पर नहीं चलते है न्याय सम्मत मार्ग पर नहीं चलते हैं की यही भोक्ता निश्चित नहीं होता मार्ग का किन्तु जो टूटते किन ये वैनाशिक बहुत दुबे बहुत यत्र क्वन जिस किसी में भोक्ता स्वरूप की कल्पना करते हुए न्याय सम्मत मार्ग से नहीं चलते हैं। अब बौद्धों का एक अन्य वर्ग आ रहा है से ये ये भी का एक वर्ग है अच्छा अब एक बुद्धों का वर्ग जो है ये क्या बोलता है विज्ञान वादी बौद्ध ये बौद्ध कहता है सत्यमात्र हाँ परिकल्प ऐसा लगाएंगे के इस अर्थ सत्तुमात्रहा पर ये प्रसंगानुसार ऐसा करेंगे स्थायी सत्तु की या स्थायी चित्त बुद्धि की कैसी हाँ जोड़ना पड़ेगा कि मतलब सत्तुमात्र की भी कल्पना करके मतलब स्थायी सत्व की भी कल्पना करके ऐसा लगाओ स्थाई का अर्थ को बाद में जुड़वा दूंगा मतलब सत्तुमात्र की मतलब चित्त मात्र की कल्पना करके क्या चित्त मात्र की भी कल्पना करके कहते हैं पैसा छोड़ लेना था ना चित्त मात्र की भी कल्पना करके कहते हैं वह चित्त है है है जो इन पांच स्कंधों का त्याग करें जो इन पांच स्कंधों का पांच स्कंद हम समझाएंगे कि पांच स्कंधों का त्याग करके चित्त अन्यान क्या अन्यंश का और इसकंद, स्कान जोड़ लेना और अन्य इसकंदों को धारण करता है अन्य इसकंदों को धारण करता है मतलब सत्तु मात्र की मतलब पांच स्कंदों को, कर को धारण करता है ध्यान देना की ऐसा है ना क्षणिक मानने से यह समस्या है देखो कोई भी व्यक्ति मोक्ष की साधना क्यों करता है की हम सुखी रहे हमको दुख कभी न हो इसी भाव से करता है क्यों हम सुखी रहे हम दुखी न रहे इसका मतलब है कि जो अपने को दुखी अनुभव करता है उसी की दुख निवृत्ति हो उसी दुख निवृत्ति होगी मैं हमने हम सदा सुखी रहें मैं सदा सुखी रहू मुझमें दुख कभी ना हो ऐसा जो विचार करता है वही मोक्ष की साधना करता है इसका मतलब पूर्वोत्तर काल इसका तत्व है जो भी गंदन काल में दुख का अनुभव करता है उसी की दुख निवृत्ति हो जाएगी अब यदि जो मोक्ष की साधना करे वही आगे ना रहे तो फिर कोई मोक्ष के साधन में प्रेमित होगा बल्कि मोक्ष की कथा से मोक्ष की विचार जहाँ होगा वहां से भाग जाएगा वो मालूम हो जाएगा हम हो जाएंगे तो भगेगा वो निश्चित बात है तो अब यही क्षणिक चित छड़े ए, से अतिरिक्त सत्ता न स्वीकार की जाए तो फिर साधन करने से क्या फायदा जो साधन करेगा वो रहेगा ही नहीं है ना तो इसलिए ये क्या मानते हैं कि एक बाद में भी एक रहता है विज्ञान जैसे पहले विज्ञान क्षणिक विज्ञान मानते हैं ना कहते हैं बाद में भी विज्ञान एक रहता है तो इस बाद में भी एक रहता है तो ऐसा एक बुद्धों का एक वर्ग है वो मोक्ष में रहने वाला भी स्थायी मानता है तो पहले वो मलिन स्कंध वाला होता है बाद में शुद्ध स्कंद वाला होता है तो ऐसा भी कहते हैं कि स्थायी रहता है ऐसा भी बूद्धों एक वर्ग है पंक्ति लगाएंगे के कुछ लोग मतलब मात्रम करते हैं हैं मात्र की करके कहते वह वह है वाँचित है।, वाँचित है जो इन मलिन पांच स्कंधो को छोड़कर अन्य शुद्ध पांच स्कंधों को धारण करता है तो पांच पहले से त्याग किया जो बद्धावस्था में जो स्कंद से उनको त्याग किया अपने शुद्ध स्कंदों को धारण किया स्क स्थायी हो गया ना अच्छा तो ऐसा भी एक वर्ग है वो जी को करता मानने पर भी यही समस्याएं आती है अभी ये जो बौद्ध मत में आती है वो रहेगी नहीं तो क्यों साधन करेगी पंचकती की प्रक्रिया भी इसी तरह गड़बड़ है प्रभावित है पंचकती है कोई संबंध नहीं अब यही एक बात पंच स्तंभ की जो बात आई है उनको देख लिया जाए पांच स्कंद है रूप संज्ञा वेदना विज्ञान ऐसे पांच स्कंद है एक किसी पास है ये, ये रामशंकर भट्टाचार्य के द्वारा संपादित इसमें तो इस अच्छा समझाया है ये नहीं तो लिख लेना है ना, हो तो थोड़ा अच्छा लगा इसका ये, लिख लीजिए जो पांच स्कंद है ना ये ये देखना विज्ञान वेदना संज्ञा संस्कार और रूप ये पांच चार है, है ना तो इसमें लिखो थोड़ा हम बता देंगे क्या क्या लिखा विज्ञान वेदना संज्ञा संस्कार और ये पांच स्कंध हैं अब ध्यान देंगे लिख लीजिए आलय अच्छा पहले रूप स्कंद समझ लेना सभी विषय और सभी इंद्रिय रूप स्कंद हैं सभी विषय और सभी इंद्रियां क्या है रूपस्कंद रूप स्कंद के अंतर्गत क्या क्या आ गया विषय और इंद्री इन्द्री इन्द्री इन्द्री इन्द् विषय और इंद्री को मिलाकर कहते हैं रूप स्कंद और और क्या विज्ञान स्कंध देखो आलय विज्ञान और प्रवृत्ति विज्ञान का प्रवाह विज्ञान स्कंध है आलय विज्ञान और प्रवृत्ति विज्ञान का प्रवाह क्या है विज्ञान स्कंद आलय विज्ञान और प्रवृत्ति विज्ञान का प्रवाह है विज्ञान स्कंद अब देखो आलय विज्ञान और प्रवृत्ति विज्ञान समझो प्रवृत्ति विज्ञान रहता है जागृत और अर्धक्ति में मतलब जागृत और स्वप्न नहीं कौन रहता है प्रवृत्ति विज्ञान जो प्रवृत्ति विज्ञान जो हो किस प्रकार होता है अयम घटा अयम पटा है अयम घटा अयम पट्टा इस प्रकार जो विज्ञान होता है उसे क्या कहते हैं प्रवृति विज्ञान है न अयम घटा अयम पट्टा इस प्रकार जो विज्ञान होता है उसे कहते हैं प्रवृति विज्ञान ये जागृत और स्वप्न में रहता है स्वप्न मतलब अर्थ हाँ अब तो, तो, तो ये तो प्रवृति विज्ञान स्वर में आया मतलब ये घटपट को प्रकाशित करने वाला विज्ञान जो है जागृत स्व में रहता है ये प्रवृत्ति विज्ञान है अयम भटा पटा ऐसा जो विज्ञान है वह प्रवृत्ति विज्ञान है और आले विज्ञान देखना वो हमेशा रहता है आह आम इस प्रकार चलता रहता है किस प्रकार आम आम ये, ये, ये सुसुप्ति में रहता है आलय विज्ञान आलय विज्ञान ये किस में रहता है सुसुप्ति थोड़ा यदि भी कहें किस कि ये, ये जो है ना क्षणिक विज्ञान आत्मा है तो क्षणिक वृत्ति तो, तो सुसुक्ति इस में नहीं रहेगी कैसे होगा ऐसा उसमें भी विज्ञान आलयिज्ञान विज्ञान अहम अहम इस प्रकार प्रकाशित होता है इसका कभी भी अभाव नहीं है प्रवृत्ति विज्ञान का अभाव होगा सुसुक्ति में और आलय विज्ञान का कभी भी अभाव हमेशा रहता है तो आलय विज्ञान और प्रवृति विज्ञान के प्रभाव को क्या कहेंगे विज्ञान इस तो विज्ञान स्कंद हो गया और विज्ञान स्कंद के बाद क्या आएगा वेदना है। नहीं? अच्छा अब ध्यान देंगे कि ये रूप क्या रूप स्कंद और विज्ञान स्कंद के कारण सुख दुख का जो प्रवाह होता है क्या लिखा रूप स्कंद और विज्ञान स्कंद के कारण जो सुख दुख प्रत्यय का प्रवाह होता है प्रत्यय समझते हैं जो सुख दुख प्रत्यय का होता है मतलब सुख दुख के अनुभव का प्रभाव होता है सुख दुख के ज्ञान का प्रभाव होता है क्या लिखा आपने रूप विज्ञान और नहीं, विज्ञान स्कंद के कारण सुख दुख प्रत्येक ज्ञान ज्ञान कर के सुख दुख प्रत्येक का जो प्रवाह होता है जो प्रवाह होता है वह वेदना स्कंद क्या है वेदना स्कंद अब देखिए देखिए कि जो संज्ञा स्कंध है ना कि ये जो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है ना या घट है या पट है या घट है या पट है लिख लेना शब्द का उल्लेख करके, करके होने वाला ज्ञान का प्रवाह संज्ञा स्कंध है शब्द का उल्लेख करके होने वाला ज्ञान का प्रवाह संज्ञा स्कंध है अब देखिए रागद्वेश तथा धर्मा धर्म थोड़ा जो लिखा है ना से पहले जोड़ लो कुछ और वेदना स्कंद के कारण होने वाले क्या लिखा वेदना स्कंद के कारण होने वाले रागद्वेश मतमान आदि उपकलेश तथा धर्मधर्म फिर एक बार सुनेंगे क्या विज्ञान स्कंद के कारण होने वाले रागद्वेश मतमान आदि उप क्ले तथा धर्माधर्म है एक बार पढ़ देना क्या लिखा है कारण जो होने वाले जो आदि सदा धर्मा धर्म राजस्कार स्तंभ हुए क्या संस्कार स्कंध है ऐसा तो पहले अशुद्ध संस्कार रहते हैं और तो बाद में सब ठीक था कोई जाता है ऐसा एक वर्ग मानता है बुद्धों का ये देखना इसका सब ये इसका सबके बाद तो उसका है उसमें तो देख लो इतना नहीं है इसमें पांच सौ स्कर्ट पेट पर है ये ये इसकी संस्करण देखो इसमें बना रखा है ना न तो उस चार्ट के नीचे का हिस्सा पढ़ लो रूफ शारी है तो हमने क्या बताया आपको जिस सभी विषय और सभी इंद्री रूप तो बाय से लेना सभी विषय और आंतर शारीरिक रूप कौन हुआ सभी इंद्री बाय सभी विषय आंतरिक शारीरिक रूप हो गया सभी इंद्री रूप स्क है और ये वेदना में क्या बताया और उपेक्षा रूप वेदना वेदना कंध किया है ना अनुभव ये वेदना स्कंध है तो और आपने वेदना स्क लिखा है अभी रूप स्कंद कारण दुख्यु दुख का प्रवाह जो है प्रभाव उपेक्षा का भी प्रवाह कर सकते हैं उपेक्षा रूप वेदना मतलब सुख रूप वेदना वक्ष का प्रवाह चलता रहे शुभ प्रत्यय का प्रभाव सुख ज्ञान का प्रभाव सुख ज्ञान का प्रवाह ऐसा और प्रत्यक्षीकरण क्या है संज्ञा स्क है घट है पठ है ऐसा और चित्त सहित शिंदियों के प्रत्यक्षीकरण के रूप का होता है ए? अच्छा चित्त सहित और आगे क्या है सबसे महत्वपूर्ण स्कंद विज्ञान स्कंद कितना रूप का होता है या जी हमने क्या लिखा है आपको विज्ञान स्पष्टीकरण ज्यादा रखा जाएगा है अपना पार्ट देखेंगे को। अब देखेंगे कुछ लोग चित्त मात्र की भी कल्पना करके कल्पना करके कहते हैं इस अध्यक्ष कर लेना सात है, है ना या हुआ विज्ञान है विज्ञान भी कह सकते है? जो इन पांच स्कंधों का त्याग करके जो इन मलिन पांच स्कंधों का त्याग करके शुद्ध पांच स्कंधों को स्वीकार करता है धारण करता है इसी कर है ऐसा कहकर पुना तता एवं त्रस्यंती ऐसा कहकर पुना तथा एवं पुनः उससे ही भयभीत होते हैं उससे ही प्रतीत होते हैं किससे स्थायी तत्व की स्वीकृति से स्थाई तत्व की स्वीकृति से ही भय करते हैं मतलब एक मानते हैं ना जो पहले भी रहता है बाद में ही रहता है एक ऐसा जो मानते हैं कि जो कि मलिन पंच स्कों का त्याग करके शुद्ध पंच स्कंदों को स्वीकार करता है तो मलिन स्कनों का त्याग करने वाला और शुद्ध स्कंदों को स्वीकार करने वाला एक तो मानते हैं ना तो यदि कोई कहे इस प्रकार तो आपने स्थाई आत्मा को मान ही लिया अधिकार है ना किसको मान लिया स्थाई आत्मा को मान लिया तो फिर क्या वो भयभीत हो जाते हैं सीधी बात है कि आत्मा सब का उपयोग नहीं करना चाहते और भयभीत हो जाते हैं ना कहते पुनः तथा उससे ही भयभीत हो जाते हैं या तो खुल करके हम स्थायी मानते हैं, स्था हैं। छड़ी तो ऐसा। फुना उसी फुना फिर भयभीत हो जाते हैं जो हमारा सिद्धांत करबड़ हो गया तथा अब ये बोधो का और वर्ग आ रहा है ये और वर्ग आ रहा है जो विज्ञानवादी था तथा उसी प्रकार ये अन्य का मत है स्कंधा नाम महानिर्वेदाए महानिर्वेदा एक अर्थ किराजा है स्कंध संबंधी बैराग्य के लिए महानिर्वे निर्वेद का छोटा संबंधी स्कैराग्य के लिए और अनुष्पादा प्रशांत आये कि ये जन्मों की परंपरा या पुनर्जन्म के अभाव रूप शांति के लिए अनुष्पादाय पुनर्जन्म का अभाव उत्पत्ति का अभाव पुनर्जन्म के अभाव रूप शांति के लिए इस संबंधी बैराग के लिए तथा पुनर्जन्म के अभाव रूप शांति के लिए गुरु के समीप में ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा मतलब गुरु के समीप निवास करके ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा ऐसे विचार आते हैं ना हमारा संसार में हमको दुख न हो पुनर्जन्म ना हो संसार से पार हो जाए इस भावना से गुरु के समीप में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं है? तो क्या है ये क्या सोच करके कि हमारा पुनर्जन्म ना हो इसलिए हम गुरु के समीप रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तो जिस जो सोचता है हमारा पुनर्जन्म ना हो वही व्यक्ति तो ये सब ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है गुरु के यहाँ करके वही की भिन्न जो सोचता है पुनर्जन्म न हो तो वही तो पालन कर रहा है और निर्माण भी तो इसी को प्राप्त होगा निर्माण वालों मोक्ष भी तो इसी को प्राप्त होगा तो जब ऐसी विचारधारा होने पर भी और फिर कहते हैं सब छड़ी थे तो व्याधा दोष है की नहीं है तो यही मतलब की संबंधी वैराग्य के लिए तथा पुनर्जन्म के अभाव रूप से शांति के लिए गुरु के समीप में ब्रह्मचर व्रत का गुरु के समीप रहकर ब्रह्मचर व्रत का पालन करूँगा चरितयामी पालन करूंगा इस करके पुनः सत्व सत्व एवं अपनुते पुनः सत्व की मतलब विज्ञान के अस्तित्व का ही अपलाप करते हैं विज्ञान के अस्तित्व का ही हाँ मतलब स्थाई विज्ञान के अस्तित्व का ही अपलाप करते हैं क्या कहेंगे स्थाई विज्ञान के सत्व से लेना स्थाई स्थाई ना सत्व स्थाई विज्ञान के अस्तित्व का ही अपलाप कर ले तत्व अस्तित्व स्थायी विज्ञान के अस्तित्व का सत्वस्व का स्थाई विज्ञान के अस्तित्व का ही अफलाप करते हैं तू सांघ योग आदि प्रवादाह वैदिक सिद्धांत सांख्य योग आदि शांत सिद्धांत योग सिद्धांत और अन्य वैदिक सिद्धांत किंतु सांख्य योग आदि वैदिक सिद्धांत स्वशब्देन कर् आत्मसब्देन स्वशब्द कर्ज आत्मा अति याति और धनचार बताया है ना आत्मशब्द के, के, के, के द्वारा चित्त से भोक्त के भोक्ता स्वामी पुरुष को स्वीकार करते हैं किंतु कि वैदिक सिद्धांत आत्मशब्द के द्वारा स्वामी पुरुष को स्वीकार करते हैं उपयन की क्रिया का करता है प्रवादा है ना सांख योग आदि प्रवादाह प्रवादा के बाद सामान्य चाहिए ये यही क्रिया का करता है एक ही वाक्य है सूगा योग किन्तु सिद्धांत आत्मशब्द आत्म के द्वारा के स्थायी चित्त के भोक्ता स्वामी पुरुष को स्वीकार करते हैं ओम पूर्ण पूर्णम पूर्णम